ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण का भगवान भाष्यकर ने चार प्रकार से विचार किया है उसमें से तीन प्रकार का विचार हम लोग देख चुके हैं चौथे प्रकार का जो विचार है उसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ चतुर्थ वर्णक में भगवान भाष्यकार ब्रह्म की प्रसिद्धि अप्रसिद्धि को लेकर के संशय होने से पूर्व पक्ष को प्रथम बताए हैं संशय है ब्रह्म को प्रसिद्ध मानेंगे तब भी ब्रह्म को अप्रसिद्ध मानेंगे तब भी ब्रह्म पूर्व पक्ष के अनुसार अविचार्य है तो आप बताइए ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है तो पूर्व सिद्धांतियों ने कहा कि अस्ति तावत ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यादि से पहले प्रसिद्धि पक्ष को लेकर के पूर्व पक्ष बताया जा रहा है तो कहा कि ब्रह्म प्रसिद्धि पक्ष को लेकर के पूर्व पक्ष को बताते समय ये कहा कि यदि प्रसिद्ध है तो न जिज्ञासितभ्यम जो प्रश सर्वथा ज्ञात वस्तु है तद विषयक प्रश्न नहीं होता विचार नहीं होता संशय न होने से अप्रसिद्ध है तब भी विचार्य नहीं होगा तो सिद्धांतों ने कहा कि अस्तिवत्त प्रसिद्धम अस्तिवत्त ब्रह्म इसका अर्थ है ब्रह्म प्रसिद्ध है ब्रह्मा की प्रसिद्धि कौन से प्रमाण से हैं तो कहा कि ये व्युत्पाद्यमान व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो ब्रह्मा शब्द है उसी से ब्रह्मा शब्द का शक्तिग्रह निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म में होता है ब्रह्म ये इसमें वृंगी वृद्धो धातु ये वृद्धि यानी महत्व को बताता है महत्व का अर्थ है व्यापकता नित्य शुद्धत्वादि रूप जो ब्रह्म है उसमें जो निरतिश महान होता है उसमें कोई दोष नहीं होता दोष के रहने से परिछिन्नता अल्पता लोक में सिद्ध होती है ब्रह्म को ब्रिंग वृद्धि धातु महत्व बता रहा महान बता रहा और कोई संकोचक न होने से निरतिशय महत्व यह तो प्रकृत्यर्थ हैं ये, है। ये निरतिशय महत्व तो ब्रह्म में दोष होने पर नहीं होगा इसलिए नित्य शुद्धत्वादी अर्थ निकलता है और जो निर्दोष हो किंतु कोई गुण भी ना हो तो भी महान नहीं कहलाता इसलिए उसमें यदि कुछ वस्तुओं का ज्ञान हो कुछ वस्तुओं का ज्ञान ना हो तो जीव जैसे अल्प है क्यों कि कुछ को जानता है कुछ को नहीं जानता है ऐसे ब्रह्म भी कुछ को जाने कुछ को न जाने तो अल्प सिद्ध होगा जीव के तरह इसलिए जीव के तरह अल्पत्व का व्यावर्तन करने के लिए मानना पड़ेगा ब्रह्म से अज्ञात कुछ भी नहीं है सब कुछ को जानता है ब्रह्मा, तो सर्वज्ञत्व सिद्ध तो होगा और जीव भी कुछ कार्य का निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है कुछ कार्य नहीं कर सकता ऐसे जीव के तरह ब्रह्मा भी कुछ कार्य विशेष का ही सामर्थ्य से संपन्न हो और कार्य विशेष विषय सामर्थ्य ब्रह्म में न हो तो फिर ब्रह्म जीव के तरह अल्प होगा निरत महत्ता सिद्ध नहीं होगी इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है सर्व समस्त कार्य विषय को शक्ति से संपन्न भी है तभी उसमें निरति से महत्ता सिद्ध होगी ब्रह धातु का अर्थ और तुम पदार्थ के रूप में भी तुम पदार्थ से अभिन्न ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म प्रसिद्ध है इसे बताते हुए सर्वस्यात्म से ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि इत्यादि से कहा कि ब्रह्म सबकी आत्मा होने से भी प्रसिद्ध है शून्यवादियों का प्रश्न था कि ब्रह्म आत्मा का अस्तित्व कैसे सर्वम शून्य है तो सिद्धांतियों ने कहा कि ब्रह्म यदि सत्ताहीन होता शून्य होता तो सबको अहम नासमी ऐसी ही प्रती होनी चाहिए लेकिन किसी को भी अहम नासमी इत्याकारक प्रतीति नहीं होती है अपितु अहम अस्मी ऐसी ही प्रतीति होती है इसलिए ब्रह्म है और कहा ठीक है आत्मा है ये निश्चित होगा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने से ब्रह्म की प्रसिद्धि कैसे सिद्ध होगी तो कहा आत्मा चो ब्रह्म आत्मा अस्तित्व सबके अनुभव से सिद्ध है जो सबके अनुभव से सिद्ध है मय के रूप में वही तो ब्रह्म है वो ब्रह्म का सामान्य अंश है सच्चित रूप है ब्रह्म का आत्मा तो कहा फिर लोक में ब्रह्म आत्म रूप से प्रसिद्ध होने से से होगा किसी को ब्रह्म के विषय में आत्म रूप से सबको ब्रह्म का निश्चय होने से संशय नहीं होगा इसलिए अविचार्य होगा ब्रह्मा ये जो पूर्व पक्ष है इसका व्यावर्तन करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि न तद विशेषम प्रति प्रतिपत्ते कि ब्रह्म आत्मरूप से प्रसिद्ध होने पर भी ब्रह्म जिस आत्मरूप से प्रसिद्ध है वह ब्रह्म का सामान्य अनुसार आपात ज्ञान है ब्रह्म जिज्ञासा का प्रयोजक ज्ञान है वो ब्रह्म के विशेष स्वरूप का ज्ञान नहीं माना जाएगा तो विशेष रूप से ब्रह्म अज्ञात ही है और वो जो ब्रह्म का विशेष स्वरूप अज्ञात होने से केवल अज्ञान ही वो ऐसा नहीं उसके विषय में बहुत से विपर्य हैं वादियों में तो तद विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति अनेक सी विप्रतिपत्तियां वादियों में विद्यमान होने से विप्रतिपत्ति का अर्थ है, है वाद। तो उन्हीं विप्रतिपत्तियों को बताते हुए आस्तिक नास्तिक भेद से कई प्रकार की विप्रतिपत्तियां बता रहे हैं पहले नास्तिकों की विप्रतिपत्तियां बताई पूर्ण नास्तिकों की चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है ये चारवाक विशेष का मानना है लोकायतिक का तो कुछ लोगों का मानना है अन्नमय कोष शब्दी तो स्थूल शरीर आत्मा नहीं अपितु तु इंद्रिया आत्मा है चैतन्य विशेष इंद्रिया यानी प्राणमय कोष कर्म इंद्रिया तथा प्राण को मिलकर के आत्मा मानने वाले कुछ है तो अन्य लोग कहते हैं ज्ञान इंद्रिया तथा मन ये आत्मा है तो दूसरों का कथन है ये यह यहां तक तो मनोमय कोश अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश में से, तीन, अन्न कोश, कोश, कोश में से तीन को तीन में से किसी एक को आत्मा मानने वाले पूर्ण नास्तिक है और उनकी विप्रतिपत्तियां बताकर कह आस्तिक को में भी दो प्रकार है पूर्ण आस्तिक और आंशिक तो आस्तिक तो पूर्ण आस्तिक माना जाता है हर एक वस्तु को वेद जैसा बताता है वैसा ही स्वीकार करते हैं जो अपनी बुद्धि से वेद जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बताता है उससे विपरीत स्वरूप पूर्वाग्रह के कारण स्वीकार नहीं करता अपितु वेद जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बता रहा है वैसा ही अंगीकार करता है अपने बुद्धि को महत्व नहीं देता है। वे हैं पूर्ण आस्तिक कितनी भी मेधा हो लेकिन अतीन्द्रिय अर्थ में केवल बुद्धि और बुद्धि के सहायक इंद्रियां निर्णय नहीं दे सकते उसके लिए तो पूर्ण स्वतः प्रमाण रूप वेद ही है इसलिए वेद जैसा बताएगा ऐसा अपने बुद्धि को अलग रखता है। वेद के पीछे और निर्णायक निर्णायक प्रमाण के रूप में वेद को रखते हैं अतन्द्रिय वस्तु के विषय में जो वे हैं पूर्ण आस्तिक और आंशिक आस्तिक हैं जो जो अपने मान्यता के अनुकूल वेद वाक्य हैं उनको तो प्रमाण के रूप में मानते हैं और जो हो अपनी मान्यता से विपरीत तो अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं उनका तात्पर्य कुछ दूसरा बताता है अपनी बुद्धि लगा करके वे हैं आंशिक आस्तिक और आंशिक नास्तिक वे हैं पांच वैशेषिक से लेकर के सांख्यों तक आंशिकास्तिक है सब पदार्थों का जैसा वेद बताता है ऐसा ही स्वरूप स्वीकार न करके अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहते हैं वस्तुओं के स्वरूप का उसमें से आत्मा के विषय में उनका पूर्वाग्रह वैशेषिक मीमांसक और न्यायिकों का बताया कि आत्मा है कर्ता भोक्ता रूप संसारी कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो ही संसार है और उस वह कर्तव तो तो संसार आत्मा का स्वाभाविक है ऐसा मानते हैं वैशेषिक नैयायिक मीमांसक सांख्य करते हैं आत्मा में कर्तृत्व तो मानना ठीक नहीं करता नहीं आत्मा भोक्ता मात्र है करता भोगता है विज्ञानमय कोशवादी केवल भोक्ता ही है करता नहीं आनंदमय कोश को अनात्मा को आत्मा समझ रहा है, सांख्य तो सांख्यों के जैसा ही योगी भी मानते हैं आत्मा को और लेकिन ये तुम पदार्थ के विषय में ही सांख्य विचार करते हैं तत्पदार्थ के विषय में विचार नहीं करते योगी सांख्यों की तरह ही जीव का स्वरूप भोक्तारूप मानने पर भी तत्पदार्थ को भी स्वीकार करता है इसलिए सांख्यों से अलग योगी के मत का निर्देश भगवान भाष्यकार कर रहे हैं यहां पर अस्ति अस्ति तदव्यतिरिक्त तो इत्यादि से इसका अवतरण देखिए टीका में अस्थि तदव्यतिरिक्त ईश्वर से इसका उत्तर यहां से है योगियों का मत योगियों के मत का अवतरण है टीका में ये प्रथम पंक्ति में ही किम आत्मा देहादि देहादिप उत तदिन्न विप्रतिपत्तिपत्तिकोटिव देहेन्द्रिय मनोबुद्धिशूनिया तद्भिन्नोपि इति इति अकर्तापि तद्भिन्नोपी कर्तृवादीम नपत्तिकोटिवर्किख्यपक्षरा ववादकोटिवीम आह अस्त ईश्वर तो ये व्रत कथन पूर्वक योगियों के मत का प्रतिपादन करने वाले वाक्य का अवतरण हुआ टीका में कथन है कि पहले यह संशय हुआ कि देहादि रूप ही आत्मा है या देहादि से भिन्न है इस प्रकार की विप्रतिपत्ति होने पर क्या नाम संशय होने पर वी प्रतिपत्ति कोटि के रूप में बताए गए तीन मत विप्रतिपत्ति कोटिव देहेन्द्रिय मनो बुद्धि ने उक्त तो देह इंद्रिय मन बुद्धि बुद्धि से लेना क्षणिक विज्ञान ये पांच मत बताए गए हा देह इंद्रिय मन ये भी पूर्ण नास्तिकों का ही चारवाक विशेषो का मत है बुद्धि से लेना क्षणिक विज्ञानवादी जो तीन है उनका मत और शून्य मत है माध्यमिक का इनको बता करके देहादि रूप ही मानने वाले ये लोग हो गए और तद भिन्नोपी यानी देहादि भिन्नोपी आत्मा देहादि से भिन्न है लेकिन कर्ता भोक्ता रूप ही है कर्तृत्वादिमान इसमें आदि शब्द से भोक्तृत्व लेना तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि से युक्त आत्मा नहीं है या नहीं इस प्रकार का संशय होने पर विप्रतिपत्ति कोटि में यानी गलत निश्चय कोटि में गलत निश्चय होता है पूर्व पक्ष उस पूर्व पक्षी के कोटि में तार्किक मत तार्किक शब्द से लिया जाएगा वैशेषिक और न्यायिकों को और सांख्यो को भी सांख्य पक्षों उ सांख्य पक्षे भी बताया तार्किक सांख्य और सांख्य पक्ष तार्किक शब्द से तीनों को लेना कर्ता भोक्ता रूप ही आत्मा को मानने वाले कर्ता नहीं किंतु भोक्ता रूप ही है ऐसा मानने वाले सांख्य शब्द से लेना तो इन तीनों को विप्रतिपत्ति कोटि में रख करके फिर आत्मा अकर्ता है ये हो गई एक प्रकार से अकर्ता है और ईश्वर से भिन्न है कि अभिन्न है अकर्ता होते हुए ईश्वर से भिन्न है कि अभिन्न है ये एक दूसरा तीसरा संशय हुआ और इस कोटि में लिखा जा रहा बताया जा रहा है योगी अकर्ता मानता है, इसलिए योगी के अनुसार अकर्ता ईश्वरा भिन्नो नवा विवाद कोटित्वेन योगी मत आह अस्तव्यतिरिक्त ईश्वरः सर्व सर्वशक्ति इति तो अकर्ता अपि अपि ईश्वर अकर्ताने आत्मा तो अकर्ता है लेकिन वह ईश्वर से भिन्न है कि अभिन्न है भिन्नो न वा तो इस प्रकार का विवाद होने पर योगी का मत है कि वह ईश्वर से भिन्न है जीव आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है किन्तु ईश्वर से भिन्न है ईश्वर रूप नहीं ये कहना है योगियों का उसे बता रहे हैं कि अस्थित तदव्यतिरिक्त तद्वे, में तत्शब्द का अर्थ है जीव तो जीव व्यतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति अस्ति सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जीव से अलग है तो ईश्वरात भिन्न जीव यह पक्ष है एक प्रकार से योगियों का तो ये अब आत्मा स भोगतु इति अपरे ये जो पक्ष है ये सिद्धांति पक्ष है इसका अवतरण लिखने से पहले योगियों का जो मत बताने वाला वाक्य था उसका अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि निरतिशयत्व गृही ईश्वर सर्वज्ञवादि संपन्न इति योगिनो वदन्ति। अस्ति अस्थितरिक्त ईश्वर इसका अभिप्राय बताते हुए योगी क्या कहते हैं इसे टीकाकार ने कहा कि निरति निरतिशयिव गृह यानी निर्विशेषत्व ईश्वर का मान करके अकर्ता तो आत्मा है लेकिन भोक्ता है ये मानते हैं योगी और ईश्वर में जीवों में जो भोक्तृत्व रूप विशेषता है वह ईश्वर में नहीं है इसलिए ईश्वर निरतिशय है अतिशय का विशेष और निरतिशय का है निर्विशेष तो निर् निरतिशयत्व का अर्थ हुआ निर्विशेषत्व तो जीव में तो भोक्तृत्व है विशेषता और ईश्वर में वह भोक्तृत्व रूप विशेषता भी नहीं है, है पुरुष विशेष लेकिन से रही था और जीव में पंच क्लेश विद्यमान है योग रूप साधना से फिर वो ईश्वर जैसा हो जाता है पंचक्लेशों से रहित और ईश्वर स्वभाव ती अविद्यादि पंच क्लेषों से रहित है निर्विशेष है और जीव में तो अविद्यादि पंच क्लेष रहते हैं उन पंच क्लेषों को निकालने के लिए उसे योग साधना करनी होती है ईश्वर प्रणिधानादि करके ईश्वर जैसा होता है तदर्थ भावना ओंकार तो अर्थ की भावना यानी चिंतन करने से चिंतक जीव ईश्वर जैसा पंच क्लेशों से रहित हो जाता है और ईश्वर में तो स्वभावतः ही पंच क्लेष नहीं है जीवों में वास्तविक रूप से है वो फिर साधना से निकलते हैं ये योगी कहते हैं इसलिए कहा कि निरतिशयत्व गृहित नीरत, निरतिशयता है स्वाभाविक अविद्यादि पंचक्लेश राहित्य इसलिए ईश्वर सर्वज्ञवादि संपन्न अविद्यादि क्लेश रहेंगे तो सर्वज्ञत्वादि न होकर के अल्पज्ञत् रहता है और जितनी जितने अविद्यादि क्लेश छूटते जाते हैं कम होते जाते हैं सर्वज्ञता आदि जो ईश्वरगत ऐश्वर्य है वह प्रकट होता है ऐसा उनका मानना है इति योगि वदन्ति आत्मा सोक्तु ये जो सिद्धांति का मत है इसका अवतरण है टीका में भेद कोटिम भेदकोटि कोटिम आह तो आत्मा और ब्रह्म की भेद कोटियों को अभी तक बता करके चार वाक से ले करके योगी तक ब्रह्मात्म एकत्व तो नहीं मानते बहुत से तो ब्रह्म को मानते ही नहीं है जो मानते हैं योगियों को बताया मानने वाले के रूप में ईश्वर की चर्चा करने वाले के रूप में अपने दर्शन में लेकिन वह प्रत्यक अभिन्न नहीं है प्रत्येक भिन्न ही है तो इस प्रकार ये भेद कोटि को बता करके जीव ईश्वर के भेद कोटि को बता बताकर का मतलब योगी मत को बता करके सिद्धांत कोटि आह सिद्धांत कोटि को कहते हैं कि आत्मा स तो स यानी ईश्वर योगी जिसे स्वभावतः पंच क्लेषो से रहित तो कह रहे हैं वह ईश्वर भोक्तु आत्मा भोक्ता रूप जीव से भिन्न नहीं है भोक्ता रूप जीव का ध्येय मात्र नहीं है और भोक्ता रूप जीव उसका ध्याता मात्र नहीं है अभी तु भोगतु हू आत्मा जीव का वास्तविक स्वरूप है कौन ये ईश्वर स यानी ईश्वर भोगतु आत्मा आत्मा यानी स्वरूप स्वरूप होता है अभिन्न तो जीव ईश्वर अभेद ये कहा जा रहा है आत्मा स इति अपरे से ब्रह्मणो भी प्रतिपन्न अच्छा इसका थोड़ा अर्थ करते टीकाकर इसको देखिए भोक्तुर्जीव जीवस्य अकर्तु साक्षिण स सा ईश्वरः त्मस्वरूपम इति वेदांतिनो वदीर्थ तो अकर्ता जीव भोक्ता शब्द से लेना है वो कौन है साक्षी जीव पद का लक्ष्यार्थ और उसका आत्मा यानी स्वरूप है कौन ईश्वर तत्पद लक्ष्यार्थ पद का स्वरूप है त्वपद लक्षार्थ का स्वरूप है इति वेदांति नो वी क्या हाँ, हाँ। उसको भी ईश्वर कहा जाता है कह सकते हैं वो स्वसन्निधि मात्र से ही वो सब का प्रवर्तक है इसलिए ईश्वर है वो प्रक्रिया में ऐसा कहते हैं लेकिन ईश्वर शब्द का प्रयोग शुद्ध के लिए भी होता है और इसलिए यहां तो भाषकर भगवान ने स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है आत्मा के साथ जिसका अभेद है जो आत्मा से अभिन्न है उसके लिए तो स यानी ईश्वर और वो ईश्वर पूर्व में ईश्वर बता है और उसी ईश्वर का परामर्श स और वो लिया जा रहा है तो तत्पद का लक्षार्थ उसमें भी स्वरूपत स्वसन्निधि मात्र से प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व है श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि में बताया है ना कि वो स्वसन्निधि मात्र से जड़ को अपनी उपस्थिति मात्र से प्रवृत्त करता है अपने अपने विषय ग्रहणादि रूप व्यापारों में श्रोत्रादि को ये जड़ है जड़ में प्रवृति बिना चेतन के नहीं होती और चेतन तो एक ही है और शुद्ध ही है तो अपने सन्निधि मात्र से श्रोत्रादि इंद्रियों का प्रवर्तक होता है इसलिए ईश्वर है जो प्रवर्तक निवर्तक होता है उसे ईश्वर कहता है तो, और प्रक्रिया में जो वेदांत की प्रक्रिया है उसमें माया विशिष्ट को कहा जाता है माया उपाधि को कहो माया विशिष्ट को उसमें भी कई प्रक्रिया है ईश्वर लेकिन माया शब्द का प्रयोग कई बार अविद्या के लिए भी आता है जैसे अविद्या शब्द का अर्थ माया भी लिया जाता है सामान्य रूप से ऐसे ईश्वर शब्द से शुद्ध को भी लिया जाता है यहां शुद्ध को ही ले रहे हैं तो आत्मा से इति अपरे तो जीव का वह स्वरूप है ऐसा वेदांती कहते हैं अब एवं बहवो विप्रतिपन्ना इसका उत्तर न टीका में वी प्रतिपत्ति एवं तो एवं से वी प्रतिपत्तियों का उपसंहार करने जा रहे हैं भाष्यकार भगवान अस्ति देह चैतन्य विशिष्टम दे क्या देह कोई आत्मा कहते देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मा यहां से जो विप्रतिपत्तियां बताना शुरू किया था वहां तो उन वी प्रतिपत्तियों का उपसंहार विवादों का उपसंहार भस्कर भगवान एवं बहव इत्यादि वाक्य से कर रहे हैं एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रया संत तो इस प्रकार युक्ति वाक्य और तदाभास इसमें तत्शब्द से युक्ति और वाक्य दोनों को लेना है तो युक्तिया वाक्याभास का आश्रय लेकर के बहवो वी विप्रतिपन्ना बहुत से विप्रतिपन्न हुए हैं आश्रय आश्रया वी प्रतिपत्ति का हेतु हुआ प्रमाण समझना और वाक्य युक्त भास तथा तो वाक्याभास को ही प्रमाण समझना उसके कारण वे वी विप्रतिपन्न हो गए हा वी प्रतिपन्न हुए का मतलब भ्रांत हो गया विप्रतिपत्ति वी वी का अर्थ है विपर्य विपर्य का अर्थ है भ्रांति तो भ्रांति आ गई और यथार्थ निर्णय हुआ युक्ति और वाक्य को जैसा है ऐसा ही आश्रय करने वाले अंतिम जो कोटि है वेदांती की वे तो युक्ति और वाक्य के आश्रय को लेकर के भी प्रतिपन्न नहीं है अपितु वह प्रतिपन्न है भी उपसर्ग छुट जाएगा उनके लिए केवल प्रतिपन्न है युक्ति और वाक्य का आश्रय लेने वाले प्रतिपन्न है और तदा तदा तदाभास आश्रया संत विप्रतिपन्न है तो युक्त्याभास वाक्याभास को ही प्रमाण समझ करके निर्णय करने वाले विप्रतिपन्न है भ्रांत कोटि में चले गए पूर्व पक्ष में चले गए उनका विपरीत निश्चय हुआ प्रतिपन्न शब्द का तो अर्थ है यथार्थ निश्चय वाले तो वेदानुकूल युक्ति और वेद को प्रमाण मानने वाले वेदांती प्रतिपन्न है यथार्थ स्वरूप के ज्ञाता है वे आत्मा और ब्रह्म का आपस में भेद नहीं मानते एक रूप मानते हैं और बाकी सब इनके स्वरूप में ऐक्य नहीं मानते अलग अलग स्वरूप मानते हैं तो टीका है थोड़ी सी वी प्रतिपत्ति प्रति नाम प्रपंचो निराश्च विवरण उपन्यासेन सुखबोधाय इति इह उपरम्यते तो ये उपन वी प्रतिपत्तियों का प्रपंचाने स्पष्टीकरण विस्तार जो देह मात्र चैतन्य विशिष्ट आत्मा है यहां से लेकर के सांख्यों की योगी मत तक की भी प्रतिपत्तियां हैं और सिद्धांत मत है इन सब का विस्तार से वर्णन कहते हैं हमने विवरण उपन्यासे न दर्शित तो विवरण ग्रंथ में हैं। दर्शित वो किसके लिए तो सुख बोधाय सरलता से वहां बोध हो इसलिए इह थे यहां बहुत विस्तार नहीं किया जाता भी प्रतिपत्तियों का अब आगे कहते तत्र युक्ति श्रया सिद्धांति युक्ति यानी वेदांत अनुकूल युक्ति और वाक्य वेदांत वाक्य इनका आश्रय लेते हैं अतीन्द्रिय अर्थ का निर्णय करने के लिए जो उन्हें कहा जाता है युक्ति वाक्याश्रय वे कौन है तो सिद्धांति अपनी बुद्धि नहीं लगाते वेद अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण है ऐसा स्वीकार करके वेद जैसा बताएगा ऐसा ही और वेदानुकूल युक्ति जैसी बताएगी ऐसा ही उस वस्तु का स्वरूप मानता हैं तो तत्वमशादी वेद तथा अभेद साधक और भेद की बाधक युक्तियां ब्रह्मात्म ऐक्य बता रही हैं और वैसा ही वेदांती स्वीकार कर रहे हैं इसलिए सिद्धांति हो गए जीवो ब्रह्म युक्तियां कौन सी है तो अद्वैत साधक द्वैत बाधक युक्ति उन युक्तियों को यहां पर बता रहे हैं एक उदाहरण के रूप में युक्ति बताई कि जीवो ब्रह्म आत्मत्वात्, ब्रह्मवत जीव को भी आत्मा कहा जाता है ना, तो जीव ब्रह्म रूप ही है क्यों आत्मा होने से उदाहरण हो जाएगा ब्रह्म ही यत्र यत्र आत्मत्व तत्र तत्र ब्रह्मत्व यथा ब्रह्म तो आत्मा स भोग तु यहा चुके आत्मा स आत्मा तत्वमसादि वाक्य का उपदेश करते समय उद्दालक जी ने कहात आत्मिद्यत्मा तत्वसी श्वेतो तो, तो स आत्मा में सशब्द का जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारणभूत एकमेवा द्वितीय सत्पदार्थ है वह अ सबकी आत्मा है सत्पदार्थ ब्रह्म है तो ब्रह्म को सबकी आत्मा बता रहा है स आत्मा ये वाक्य तो ब्रह्म में आत्मत्व तो निश्चित है श्रुति से तो आत्मत्व तो रूप विशेषता जिसमें रहेगी वो ब्रह्म होगा तो आत्मत्व तो विशेषता ब्रह्म जीव में भी है इसलिए जीव भी ब्रह्म ही है तो जीवो ब्रह्म आत्मत्वाद्रह्मवत इत्यादि युक्ति ये प्रमाण रूपा युक्ति है वेदांती ऐसी युक्तियों का आश्रय लेते हैं और वाक्य है तत्वमशादि तो इसलिए कहते तत्वसी इत्यादि श्रुतेश्च अबाधिताया स तो अबाधित युक्ति तथा तत्वमशी इत्यादि अबाधित श्रुति के विद्यमान होने से वेदांती युक्ति तथा वाक्य आश्रित होकर के प्रतिपन्न है आत्मा सोक्तु इत्यादि वाक्य से आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जीव ब्रह्म का ऐक्य है और अन्यतु वेदांति से अतिरिक्त जो है वे तदाश्रिया तदा है हा तो अने तू देहात्मा अहम प्रत्यय गोचरवाद व्यतिरेक घटाधिवत इत्यादि युक्त ये युक्त्याभास है और सवा वैश पुरुषो अन्न रि संवादे चक्षुरादय वाचम ऊचु मनवाच यद्यान्म असदमग्रसीत कर्ता इति वाक्यासम आश्रिता इति हाँ। तो अन्येतु कान्वय इसके साथ करना इत्यादि हाँ, का इति वाक्याभाषम च आश्रिता एक वाक्याभासन च आश्रिता में च शब्द समुच्चायक है युक्ति का एक युक्ति बताई है ना देहादि आत्मा हाँ, अन्य तू में तू शब्द वेदांतिका का वैलक्षण्य अन्य में बताने वाला वेदांती तो युक्ति और वाक्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है और दूसरे लोग युक्त्यास और वाक्याभास को आश्रय करते हैं ये वे लक्षण है तो आत्मा इसमें देहादी है पक्ष आदि शब्द से आनंद में तक लेना और क्यों तो अहम प्रत्यय गोचरत्वात व्यत्र घटादिवत जो जो अहम प्रत्यय विषय नहीं है वह वह आत्मा नहीं है जैसे घटादी अहम प्रत्यय विषय नहीं है तो आत्मा भी नहीं है अनात्मा है और अन्न अन्नमयादि जो हैं अहम प्रत्यय विषय है इसलिए आत्मा है ऐसा कौन कहते हैं चार वाक ये युक्ति हुई उनकी और वाक्याभास बताया जा रहा है सवा एश पुरुषो अन्न रसमय कहते हैं यहां पुरुष शब्द से आत्मा को लेकर के अन्न रसमय यानी देह रूप बताया गया है पुरुष को चार वाक और प्राण उपासना के प्रसंग में प्राण का महत्व बताना श्रेष्ठता प्राण की बताना शुद्धि बताना प्राण की उस प्रकरण का विवक्षित अर्थ है लेकिन उसे भूल जा भूल गए और जो अर्थवाद वाक्य है उसी को प्रमाण मान करके कहने लगे कि ये कहा गया वहां पर इंद्रिया आपस में एक विवाद की है तो चक्ष चक्षुरादय तेह वाचम ऊंचू तो चक्षुरादियों ने वाणी को कहा का मतलब बोलना आदि तो चेतन का व्यापार है वह आ, इंद्रियों में बताया जा रहा है इसलिए इंद्रिया ही आत्मा है इस वाक्याभास को आश्रय लेकर के इंद्रियो को आत्मा कहने वाले दूसरे मन को आत्मा कहने वाले कहते हैं इस वाक्याभास का आश्रय लेते हैं मन वाच और विज्ञानमय कोश को ही आत्मा कहने वाले कहते हैं कि यो यम विज्ञानमय पुरुष यहां पर विज्ञानमय को ही आत्मा बताया गया है और असदेव इधमग्र या शून्यवादी कहते हैं और कर्ता बोधा ये आत्मा को कर्ता तथा आ, चेतन मानने वाले ज्ञानश्रय नैक वो कहता है कृतिमान तथा ज्ञानवान आत्मा है ऐसा ये वाक्य वाक्य बता रहा है उनके दृष्टि में वाक्य है सिद्धांत की दृष्टि में वाक्य वाक्याभास है इसका तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है अन्य में है अर्थवाद वाक्य प्रकृत अर्थ की प्रशंसा में तात्पर्यवान होता है और भेदवादी जो हैं कहते हैं अनशन अन्यो अभिचाकष्रुति ईश्वर को जीव से अन्य बता रही है हा सांख्य योगी नयायिक ये सब भेदवादी हैं न सभी हाँ, हाँ, और हर अंतरो अंतरोमयति ये जो है जीव, जीव को नियम्य और आत्मा शब्द से जीव को वो है नियम्य और यमयति के कर्ता के रूप में बताया जा रहा है ईश्वर को वो नियामक है नियम निया... नियामक भाव भेद में होता है इसलिए भिन्न है ऐसा कहते हैं इन वाक्य भाषों का आश्रय लेकर के इति वाक्य भाषण आश्रिता वाक्य भाषण आश्रिता इति विभाग लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि ये युक्ति उनकी युक्तिभाष है यानी सदयुक्ति नहीं है देहादि आत्मा अहम प्रत्ये गोचरत्वाद यह युक्ति अप्रमाण रूपा युक्ति है प्रमाण रूपा युक्ति नहीं है इसके लिए कहते हैं कि देहादी अनात्मा भौतिकत्वात दृश्यवात इत्यादि न्यायी तो देहादी में अनात्मत्व तो निश्चित होता है क्यों भौतिकत्व हेतु से दृश्यत्वादी हेतुओं से इसलिए पूर्व पक्षी जो देहादि को आत्मा बताने वाला हेतु है अहम प्रत्यय गोचरत्व वह प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभाष सिद्ध होगा जिस हेतु के साध्य को पक्ष में सिद्ध करने वाला पक्ष में जिस जिस हेतु के साध्य भाव को पक्ष में सिद्ध करने वाले हेतुअतर विद्यमान है उसे सद प्रतिपक्ष कहते हैं पूर्व पक्षी जो अहम प्रत्येक हेतु है उसका साध्य है देहादि पक्ष में आत्मत्व उसका अभाव है अनात्मत्व और उसको सिद्ध करने वाले हेतु है दृश्यत्व और भौतिकत्व इत्यादि देहादि में अनात्मत्व को सिद्ध करने वाले हेतु हैं भौतिकत्व घटादि जैसे भौतिक होने से अनात्मा है ऐसे देहादि भी भौतिक होने से अनात्मा होंगे घटादि दृश्य होने से जैसे अनात्मा है ऐसे देहादि भी दृश्य होने से अनात्मा है इस प्रकार ये पूर्व के साध्य आत्मत्व के अभाव को उसी के पक्ष देहादि में सिद्ध करने वाले हेत्वर विद्यमान है इसलिए पूर्वपक्षी का अहम हेतु हेतु आभास हो जाएगा सदहेतु नहीं है सत्प्रतिपक्ष नाम का हेतु आभास है ये कह रहे हैं कि देहादि अनात्मा भौतिकृश्यवाद इत्यादि न्याय और आनंदमयो अभ्यास इत्यादि सूत्रेष्च आभास वक्षते आनंदमय अभ्या, आनंदमयो अभ्यास इत्यादि से बताया जाएगा कि ये जो वाक्याभास हैं वाक्या है, वाक्याभास तो है, है अब तत्र तचार्यत अविचारिय किंचित प्रतिपद्य प्रतिपद्यमानो इत्यादि जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे